प्रेरणे आ प्रभु तो हम पराप उनको भी तसे हरे हैं प्रभु तो मतलब वर्णे श्री चेतन्य देवों स्नितो वर्णे दे हम श्रीगुरु श्री उपर का मतलब श्रीगुरु देश्वर निश्चय श्रीपम साक्षर जातमु साधन रखना काम भी तमतम सजीपा साक्षी करु साधु तम परित्यागी तम श्रीकृष्ण चेतन्य देवम श्रीराम आप श्रीमारा सागनलंताशी सारंगितानिश्चर आजान लम्बित बुज्याओं कंकाव दातों संकिलित ताई कपितरों कमलाय ताप्शों कुमिश्वों भरों विज्वारों युगधातु पारों बंदे जगत विलकारों करनारों तारों श्रीरारहां प्राणिभदों चरण कमलयों केश शिशात्मिगम्या यासार यास फेमसे वास चरित परे नारायण गौतम सरस्वती तानं बावने पिओ वैष्णवे पिओ नमो नमः श्री सनातने प्रभु कर्मणो राशि ये रूप दुर्गा की जननी दयालु को ये पिओ कुशमते रामास्त्रासो श्री जी में इकुरु मंत्रमते दयांकरा तुलसी तो कानं व्यंति व्यंति पद बनाने चो कुरान पशुमंत्रों तत्पश्चाति तो हरि बोलो लाग, लाग, श्री दिव्य संतल जिसमें प्रात काल के समय श्री गुरु की जितने भी पशु पक्षी हमर श्री प्रियालाल की प्रियालाल की बनकर के, श्री सेवा करने के लिए असुविधा न हो जाए इसलिए उन्हें जगा रहे हैं और जगा करके जल्दी से उनकी सहायता करते हुए उनको पोस्ट में ले जाना चाहती हैं। जिससे गोष्ठ के जो रसिक जन हैं, सेवक जन फ्री जन, उनको किसी प्रकार की असुविधा हो, इस प्रकार दोनों को जगा रहे इनमें मयू की जो केका ध्वनि उस केका ध्वनि के आधार पर उसका मयूर का नाम और उसकी बोली का नाम के का जो हुआ, उसके निरुप्त का वर्णन किया उसके एथमोलॉजी का यह वर्णन किया गया कि के, के का क्यों कहते हैं बोल की बोली को यह भी किया मानो वे पूछ रहे हैं बोल बोल करके के का के का, के का ऐसा बोल करके मानो मयू पूछ रहा है कि बताओ श्री राधिका के पर्वत को उठाने में के समर्था कौन समर्थ है है तो के कह रहा है? और कहा कहकर के दिखा रहे हैं कि श्री श्याम सुंदर जो सबकेत मूर्धन्य होकर के विराजमान हैं उन श्याम सुंदर को भी अपने बस में कर लेने में बताओ कहा समर्था कौन है जो समर्थ है तो के केका ये कहकर के, के और का ये कहकर के मा को उन्होंने ये ही कहा और किसी कहने के आधार पर इनका नाम इनकी बोली का नाम के का पड़ गया जैसे शास्त्रों में वर्णन किया गया कालिदास ने वर्णन किया उमा शब्द जो है वो संबोधन में है मां शब्द निषेध में श्री पार्वती उमा उनकी मां हिमालय की पत्नी उनकी मां आकर के उनसे कहती कि बेटी शिव के साथ में पीती करना छोड़ दे अरे उनकी तपस्या उनके लिए क्यों तो तपस्या कर रही है तो कहकर के बाल उनको जगाती उनकी तपस्या से दूर करने का प्रयत्न करती परंतु तो, पार्वती कहती नहीं मुझे तो के मतों के मर, तो ऊ के संबोधन और मां के संबोधन से उनका नाम ही पड़ गया उमा ये लिंग्विस्टिक्स में भाषा विज्ञान में अनेक अनेक बार शब्दों की निवृत्ति जिस प्रकार से होती है उसके सिद्धांत सिद्धांत हैं। कोई एक मानने नहीं है एक ही सिद्धांत सिद्धांत नहीं है, तो शब्दों की में कार्य होकर के माने गए। इनमें मुख्य रूप से जो मान्य सिद्धांत है और सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो मान्य सिद्धांत है वो भारतीय से निरुक्त का सिद्धांत वही है कि जितने भी शब्द है, कोई भी शब्द शब्द, शब्द कोई वे सब कहीं न कहीं धातु तो रूटवर्ग उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए किसी मूल क्रिया के साथ में उनका कहीं ना कहीं संबंध है तो वह क्रिया के आधार पर सारे शब्दों की उन्नति मानता है भारतीय जो वैदिक दृष्टि है भाषा के शब्दों के अर्थों के निर्धारण वो भारतीय दृष्टि तो श्री शास्त्र के महामुनि यास्क उन यास्क की जो प्रवृत्ति है वो मूलतः वे कहते हैं कि जितने भी शब्द हैं वे सब के सब कहीं भाव भाव क्रिया रूप से ही सारे शब्द कहीं नहीं बने तो प्रकार भी पर कहीं श्रम को दूर करने के लिए जो श्रमिक ऐसे शब्द करते हैं। उनसे भी कुछ शब्द बने तो ऐसे माने दिन के शब्दों का करो ध्वनि पर जो कहा गया शब्दों के, के द्वारा मानुषी प्रिया लाल इन दोनों को बोध प्रदान करने वाले ये मयूर है इसलिए इनकी बोली के का कहलाती है के का मतलब है श्री राधिका के घरी पर्वत को भी दिला देने वाला कौन है है है कोई नहीं श्री है। और का तात्पर्य कि श्री जाने बिना श्री बिना श्याम सुंदर जैसे मतवाले हाथी को भी कश्मूत करने वाला कौन है उत्तर है श्री राधिका तो के कहा का बार बार पिए जाए तो उनका उत्तर एक ही आएगा ये केका शब्द के द्वारा और यहाँ पर शब्द की निरुक्ति जैसे हुई उस का निर्णन किया गया है जैसे आई उसका यहां किया गया कि शब्द कैसे बना। शब्द कैसे कैसे बना बना और फिर उसी बात में रूढ़ हो गया तो कभी कभी अंकरण करके शब्द का अंकरण करके वो शब्द जो है वो शब्द वैसे ही बन जाते हैं एक शब्द ऐसी बना जैसे जो तार की आवाज करे जो चटक की आवाज करे जो जो और भूसे की आवाज करे भूसा और लपक करके माना क्या है, तो लपक तो कोई प्रभाव जो है उनको प्रकट करने के लिए जैसे शब्द कहीं न कहीं आ जाते हैं उन प्रभाव को भी व्यक्त करते हैं ऐसे के का शब्द परस्पर संवाद को ही प्रकट करता है संवाद में एक शब्द ही बार बार अपनाया गया है जिसके उसको हैं क्या गया अब जो कुट है काल के समय कुट भी सेवक बन करके आज बोलने लगे तो कुकुट कह रहे हैं जो है वो कह रहे हैं कि रस्व युक्तम कुकुस्वरण कुटक तो प्रात वेदाभ्यासी कटोर यथा जहां किसी स्वर के उच्चारण में जो काल है उसमें कुकुट की जो बोली है उस कुक्ट की बोली के समय को ही मानक बना करके ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये तीन प्रकार के स्वरों का प्रयोग होता है तीन प्रकार के स्वर है कोई भी स्वर उसको सामान्य मान लिया जाता है एक जैसे आ गया परंतु आ स्वर तीन तो प्रकार का हो सकता है आ, आ, आ ये तीन प्रकार का है है तो जो बोलता है उस की बोली के ताल का नाम स्वर है या तो जैसे मुर्गा बोलेगा तो तो कुछ उल जो है काल को ही व्याकरण में ऊ काल को के बोलता है तो उ, उ, तो काल जो है उसको ही स्वर कहा गया तो यहां पर कोई उसी का कर रही है पहले जितनी देर में उसने ऊ बोला उसमें जो समय लगेगा उसको हम हस्व कहेंगे ऊ इसमें जो स्वर समय लगेगा उस टाइम को हम दीर्घ कहेंगे ऊ उसमें जो स्वर लगेगा उसको हम क्लुट कहेंगे तो ये तीन जो स्वर हैं ये तीन स्वर के आधार पर स्थापित किए गए ऐसे ई उ इन स्वर्ग को भी कहीं उकाल आ इनको पुकार, पुकार जो है उच्चारण उसके काल के आधार पर इनके स्वर का उच्चारण हुआ तो वो ही कह रही है स्वरम तो गुर्गा इस समय कु बोलने लगे अतः कुटून पे पठा किस कुट ने मुर्गे ने भी बोलना शुरू कर दिया प्रातः वेदपाथी बपोर यथा जैसे वेद को पढ़ने वाला पटु स्वरों का अभ्यास करते हैं इसी प्रकार वेदपाथी पट के अनुसार यह वेदों के मंत्रों का स्मरण करने के लिए यह एक शब्द का ही उच्चारण कर रहा है किसी चीज को याद करने के लिए रखने के लिए उसका एक सामान्य तरीका है कि पूरे बाकी को मत पकड़ो बाकी के एक या दो शब्दों को पकड़ो उन शब्दों को पकड़ करके उनको कई बार दोहराओ जब वह दोहराना अपने आप हो जाए उसके आगे का शब्द उसके साथ में जोड़ करके फिर पहले से दोहरा करके अंतिम शब्द तक पूरा हुआ चलो तो कहीं हो जाएगा जो है है उसकी उसका तरीका यही कि एक शब्द को पकड़ो उसको कई बार दोहराओ जब वो अपने आप को भरने लगे तो उसके आगे वाले शब्द को पकड़ो और पहले शब्द के साथ में उसको दोहराओ जब वे दो शब्द अपने आप उभरने लग जाए तो तीसरे शब्द को पकड़ो उसको दोहराओ पहले दो शब्दों के साथ में उसको दोहराओ और उस शब्द को दोहराते हुए पहले दो शब्दों को दोहराओ और इस प्रकार क्रमशः आगे बढ़ते हुए चले जाओ तो वेद बाकी पावर जैसे वेद के मंत्रों को याद करने के लिए वह एक ही स्वर का बार बार उच्चारण करता है एक ही शब्द का बार बार उच्चारण करता है किसी प्रकार मानो यह मुर्गा भी को तो ऐसा बोलते हुए ऐसा तो बोलते हुए मानो एक ही शब्द का उच्चारण बार बार कर रहा है तो कुकुटो पठतक वेदपाठी बटो दिया था वेदपाठी बटु की तरह से वह उच्चारण कर रहा है पर तो तो इन शब्दों का स्वरों का जो उच्चारण कर रहा है स्वर और व्यंजन इनके उच्चारण में जो भाषा शास्त्र है लिंग्विस्टिक्स और उसमें और जो सामान्य व्यवहार उसकी परिभाषाओं में अंतर है जहां प्राणवायु वह उठ रही है मूलाधार चक्र से प्राणवायु उठती है और मूलाधार स्वाभिष्ठान में होकर के जब वह मणिपुर में आती है नावी में आती है तो नाभि में आने के बाद में वह प्राण वायु वायु से युक्त होकर के विराजमान मूल आघात में वो वायु सोई हुई पड़ी हुई है वह जब नाभि में आई मणिपुर में आई मणिपुर में आकर के वह प्राण या इंद्रियों से युक्त होकर के विराजमान हुई जब वहां से उठकर के वह हृदय में आई तब वह अनाथ चक्र में आकर के वह नाद के रूप में पूछ के रूप में अर्थात वह कहीं विचार के साथ में युक्त हुई जब वह विशुद्ध चक्र में आएगी गले के नीचे तब वो ही जो वाणी है वह कहीं बुद्धि से नियंत्रित होकर के विराजमान हुई और जब वह कंठ में या बैखरी में आएगी तो बैखरी में जो स्वर तंत्रिया है जो श्वास नदी है तो वायु तो जदि उनसे बिना टकराए बड़े आराम से निकल जाए तो उनको तो व्याकरण शास्त्र में कहा गया स्वर या लिंग में कहा गया स्वर परंतु जहां वह बिना टकराए हुए नहीं निकले और वो जो जैसे श्वास नली है नली है तो नली के के जो हैं धागे है। उन धागों से टकराकर जब निकले तो वो व्यंजन कहलाएगा तो स्वर और व्यंजन का जो तो भेद है सामान्यतः विद्यार्थियों को हम ये सिखा देते हैं कि भाई जिसका स्वतंत्र उच्चारण तो किया जा सके उसको हम स्वर कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसको हम ये बच्चों को समझाने के लिए सरलता से समझाने के लिए ये बात कही जाए तो ये कहा जाएगा कि स्वर तंत्रियों का में कंपन न करते हुए जो प्राण वायु निकलती है जो ध्वनि जो वायु नीचे से उठकर के और निकल के, और के, से, से निकल करके स्वादिष्ट अनाहार और विशुद्ध में आकर के से जो स्वर को डिस्टर्ब किए हुए जो सरलता से निकल जाए उसको हम कहेंगे स्वर आ ए आई ओ जितने भी हैं इनमें जो स्वरतंत्री के स्वर हैं, वे कम से कम डिस्टर्ब होते हैं तो पर तो हो, जो स्वरतंत्री उनकी तंत्रियों से किसे वे रगड़ करके निकलते हैं तो जहां पर रगड़ करके निकले उसको हम कहेंगे व्यंजन जहां रगड़ करके नहीं निकले उनको हम कह देते हैं स्वर ये तकनीकी दृष्टि से व्यंजन पुण्य अंदर है तो यहाँ पर पु जो है वहाँ जहां निकल है निकल रहा और उच्चारण में जितना समय लग रहा है वह उच्चारण का स्वर ही हृष्ण दीर्घ और तुल्त कहला रहा है तो प्राप्त वेदाभ्यास ही बटोर यथा वेद का अभ्यास करने वाला एक बटू जैसे स्वरों का उच्चारण करता है वह कहीं वेदाभ्यासी बटू वह वेद के शब्दों का बार बार बार बार, बार उच्चारण करता है इसी प्रकार यह कुट भी स्वर का स्वर का मांगो उच्चारण कर रहा है और उस स्वर का उच्चारण करते हुए उ ऐसा बोल रहा है तो पुपु, पुपु, तो यथाशु के द्वारा दृष्टान्त अलंकार में यह दिखलाया कि जैसे बटू है है इसी प्रकार पर भी उच्चारण कर रहा वेदाध्या जहां नीचे बोला जाए वो होता है अंग जो जिसमें प्राणवायु ऊपर उठ के पूरा शरीर को कहीं ऊपर उठाते हुई बोलती है उसको कहते हैं उदात्त और जहां पर बीच की स्थिति में ही पूरा स्वतंत्र रहता है उसको हम स्वरित कहते हैं। तो वेदों में जो स्वरों का उच्चारण होता है वो कहीं उदात्त कहीं अनुदात्त और कहीं स्वरित तीन प्रकार से उन स्वरों का उच्चारण होता है तो ये उतार होते हुए भी ये स्वर वाले कहीं तो के काल का नाम स्वर है और कहीं पूरे के पूरे जो स्वर तंत्री है स्वर यंत्र उस स्वर यंत्र में कहा नीचे से बोला जा रहा है कहा नीचे से बोला जा रहा है कहा बीच में बोला जा रहा है उसको कहीं स्वरित कहते हैं तो उदात अनुदात स्वरित ये भी तीन स्वर है इनका उच्चारण करते हुए और जैसे एक बालक वह उदात अनुदा इनका विचार करता है ऐसे ये भी कभी उदात होकर के बोलता है कभी अनुदात होकर के बोलता है कभी स्वरित होकर के उन स्वरों का उच्चारण करता है जो स्वर सबसे ज्यादा प्रधान होता है उसको उदात्त उदात्त कहते हैं। के के बाद में के बाद में में में आता है स्वर और शेष जो स्वर कहलाते है इस प्रकार उदात अनुदात उदात अनुदत्त स्वरित इस क्रम से वेद में शब्दों का उच्चारण होता है और उस उच्चारण को ही ये उठा उठा करके कभी बोलता है या? तो तो पर कोई शब्द को तो स्वर इस तरह से जो पहले बोला जाएगा फिर उदात बोला जाएगा फिर स्वर बोला जाएगा तो इस तरह से में स्वरों का प्रयोग होता है और ये खुद इसी प्रकार से कभी बोल रहा है क्या अत अत क्षिण प्रमोदित्रियालाल दोनों पक्षियों के कल के से जागी तो पक्षियों की जो कलकन ध्वनि मानेट जो ध्वनि है उसको कल कहते हैं जो मधुर भी हो और स्पष्ट भी नहीं हो ऐसी ध्वनि का नाम कल है तो पक्षियों की कलकन ध्वनि कलकन ध्वनि जो ध्वनि का प्रभाव का अनुकरण इसमें किया जाता है जा रहा है कोई प्रभाव का अनुकरण किया जाता रहा है तो पक्षनाम कलकल ही प्रमोदित पक्षियों के कलकल ध्वनि से शिवप्रियाला प्रमोदित तो प्रमोदित हुए हैं प्रमोदित तो तो जागरण फिर अभी ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि परस्पर जागे हैं कि नहीं लाल जी ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि शिवप्रिया जी चडे भी प्रिया जी भी परंतु तो ये नहीं चल पा रही है कि लाल जी चढ़ रहे हैं दोनों ही भ्रम में है दोनों में चढ़ गई हूं लाल जी नहीं जागे या लालजी जाते हैं मैं नहीं जागे हूँ ऐसी स्थिति में कोई किसी को भी जगा नहीं रहा इस भ्रम में एक दूसरे को बहुत मनोविज्ञानिक ये बड़ी जो स्थिति है सेवा की स्थिति उस सेवा की स्थिति को यहां प्रकट कर रहे हैं हैं कि परस्पर परस्पर स्वयं तो जाग गए है, पर तो दूसरे जागरण तो तो जाग उनके का इनको बोध नहीं है तथा निबड़ोक गुहन एक दूसरे से निविड़ उपगुहन निबिड़ आलिंगन करते हुए ये विराजमान है मारे मारे आलिंगन को प्राप्त करके ये विराजमान है और कहीं शहर परस्पर आलिंगन सुख प्रदान करने की सेवा से मैं वंचित नहीं हो जाऊं इसलिए कोई भी उस आलिंगन को छोड़ नहीं आ शिव प्रिया श्याम सुंदर को सुरंतर की निरंतरता बनाए हुए और श्याम सुंदर भी शिवप्रिया को सुने के लिए अपनी सेवा की निरंतरता बनाए हुए हैं और आलिंगन को बनाए हुए हैं तो निविड़ उपग्र विभन जो घना है उसमें कहीं बाहर न आ जाए इससे कातर होकर के दोनों के दोनों विराजमान है कपट जानबूझकर के सोने का अभ्य कर रहे हैं लालजी में आख बंद करके जाग रहे हैं जिससे कि कहीं मेरी देखा गया कि ये जगती जाती है ऐसा विचार करते हुए बिहार दास निकट रहे जैसी देख है ये साक्षात जो लुकुजी में पहुंची हुई शक्ति है जैसा देख रही है वैसा का वैसा वर्णन कर रही है ये कभी की नहीं है ये तो ये भाषा जो है वह लुकुंजी की भाषा है में जैसा देख रहे हैं वैसा का वैसा वर्णन कर रहे हैं इसके बाद में पक्षियों के कलकल से प्रिया लाल दोनों के दोनों यद्यप जाग गए हैं एक दूसरे के जागरण को इन्होंने नहीं पहचाना है अतः वह कहीं इससे व्याकुल होकर बिना हिले आख बंद करके परस्पर पर सेवा प्रदान करते हुए आनंदपूर्वक विराजमान है और आज महल चरण मह उनसे कहीं एक दूसरे को सजाते हुए सेवा करते हुए अभी भी योग्यो तो विद्यमान ऐसे ये स्वभाव अलंकार का वर्णन के तज्ञ समीच क्षण शुक्र शुभो याद था क्ष प्रमोधे जगता उस समय श्री बंदा जी ने एक विचक्षण और दक्ष इन दो नाम के दो तारी को जगाया श्रीमंदा जी के आदेश का पालन करने वाले वृंदावन के साक्ष पशुपक्षी तो और पशु पक्षी तो को को। है उस समय विचक्षण नाम करके जो शुक्र हैं वे श्री वृंदा जी के इशारे को जानते हैं अब यहाँ मिथुज मंदिर में से बोलने का अभी समय भी आया है मौन है इसे वो कोई नहीं कर रहा है कोई कहा श्वास समझ सुन बोलो बो। चलत नैन मुख मोन और थोड़ी सो एडी लगी या सुख सब है और श्वास समझ श्वास की गति समझ करके ये ये प्रिया लाल सब ये सब सखियां समझ जाती हैं कि इस समय प्रिया जी को किस चीज की जरूरत है श्वास की गति से अब ये जग रही हैं कि गहरी नींद में जा रही हैं कि स्वप्न देख रही हैं श्वास की गति देख करके सारी सखी समझाई चलत नैन चलने के लिए मुझसे आदेश की आवश्यकता नहीं है चलत नहीं। के इशारे से ही चलेंगे अग्रवर्तनी आदेश इशारे से अमुच चीज लेकर के आरंत वो इतनी कुशल है कि वह जो अग्रवर्तनी ने आदेश प्रदान किया है उस आदेश के अनुसार ही कार्य करने के लिए तैयार है सब सेवा हमें परम कुशल परम प्रवीण है कोई भी नहीं है कोई भी मूर्ध नहीं है सब परम विज्ञ है समझ है सुर बोलो सुर में बोलेगी चलत नहीं ने, के हिसाब से ही चलेंगे और मुख मोह मुंह बिल्कुल चुप है तो प्रियालाल चल जाएंगे बोलेंगे थोड़ी एड़ी लगी, दासी से अपनी थोड़ी सो के नीचे बैठी हुई है प्रिया को से बोलने की नहीं है, सा ठोकर मारते ही वो दासी समझ जाएगी समय श्री प्रिया को ओढ़ने की जरूरत है ओढ़ा दिया जाए इस समय कहनी है कि नहीं जो चद्दर है ओढ़नी है दुलाई है उस दुलाई को अलग कर तो अलग करके भी करते। तो थोड़ी एड़ी लगी थोड़ी जो है उससे ही एड़ी लगी हुई है, या सुख को, और ये जो सुख है या सुख कोई तो दूसरा नहीं समझ सकता है तो यहाँ पर तक सुख जो है उसको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं इशारे से बृंदा जी ने कहा और वो शुक्र विचक्षण है इशारे कि वो समझ रहे हैं विश्व कैसे हैं बोल यथा भागवतार्थ को है जैसे श्रीमद् भागवत के अंदर को जानने वाले शुक्र थे ऐसे ही ये शुक्र है इन सुख की तरह से नीला के ये शुक्र हैं वे ही श्री में में काल के के के पुत्र होकर होकर प्रकट हुए तो जैसे श्री शुक्र भागवत के अर्थ को जानने में परम परम कोविद हैं ऐसे ही ये भी उस परम विचक्षण ये शुक्र है जो कि कार्य कारण संबंध को छोड़ते हुए अंत में आश्रय आश्रय पदार्थ पदार्थ पदार्थ पदार्थ का ही करेंगे। पदार्थ पदार्थ पदार्थ ही करेंगे प्रेम और उपास्य इसका निरूपण करने वाले हैं तो शिवदेव जी जैसे सभी सर्ग विसर्ग स्थान पोषण की मनमंडल ईशान तथा निरोधमूर्ति सारे तत्वों का वर्ण कर रहे हैं सत्तर निर्णय अंत में आश्रय पदार्थ में जैसे लगाएंगे इसी प्रकार ये भी के सुख जो, तो जो है उसमें ही अपने संपूर्ण प्रयास को करने वाले शुक्र यथा भागवता दक्ष गोविधा तो विचक्षण और दक्ष दक्ष जो है वे दक्ष प्रमोद करने में श्री बात को समझाने में बड़े कुशल है दक्ष्यों का एक विशेषण है कि वक्ता को ऐसा होना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा मूढ़ व्यक्ति है उसको भी समझा सकते हैं समर्थ हो जो क्लास में बेंचर है उस तक भी उसकी बात पहुंच जाए यदि ये इसमें वो कुशल है तब तो एक अच्छा अध्यापक है और यदि ऐसा नहीं है तो अच्छा नहीं कि महात्म में भी कुशल हो। इसलिए वक्ता निष्पुरा। निपण किया गया कि वक्ता का ये गुण है कि वह दृष्टान्त देकर के भी किसी वस्तु को तो समझा सके दृष्टान्त कुशलोर धैर्य विश्लेषण करके छोटे छोटे वाक्य बना करके वह बात को कहीं संप्रेषणी बनाकर पहुंचा दे, दे वही एक अच्छा अध्यापक हो सकता है तो प्रबोध दे। देने में ये विचक्षण भी परंपरा कुशल होकर के विराजमान है जो धीर कंठ से मधुर स्वर में दृष्टान्त देते हुए को सरल ढंग से प्रस्तुत करते प्रबोध करने में भी परमपरण कुशल जगतान प्रभो राधिका और प्रश्न ये जगत के प्रभु हैं इस क्रोध को कहने में ये बड़े कुशल भी है और प्रेमास्पदत्व अनुपह और श्री प्रिया लाल ये दोनों आय ये ही इनके प्रेमासपद होकर के विराजमान है प्रेमास्पद माने प्रेम के पात्र होकर के श्री प्रियालाल की विराजमान इस बात का बोध कराने में भी समर्थ हैं कि है जगता ये जगत के प्रभु हैं जगत के सृष्टि संहार और जगत के परम प्रयोजन पदार्थ हैं इस बात तो को समझाने में आश्चर्य पदार्थ है इस दार्शनिक सिद्धांत को समझाने में भी ये शुक्र बड़े समर्थ हैं और तो प्रेमास्पदत्व है और अंत में यह भी साबित करने में परम सामर्थ है वास्तव में प्रेम करने के योग्य कोई है तो श्री प्रियालाल, योग्यल श्रीजी बिहारी बिहार इन दोनों के अतिरिक्त और कोई दूसरा सर्वोत्तम प्रेमास्पद नहीं हो सकता है तो दूसरे जो प्रेमास्पद है वे कहीं कहीं उनमें घृणा प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है तो मैं स्वार्थ जुड़ा हुआ है ये स्वार्थ रहित होकर होकर के के विराजमान जगत की सारी सुंदरता अंत में कहीं परिणत हो जाने वाली है घृणा में प्रतिष्ठा में पावत की जो सुंदरता है वह निरंतर पृथ्वी को ही प्राप्त होने वाला इसलिए प्रेमास्पदक श्री प्रियालाल ही प्रेम के और प्रियालाल अनुपम प्रकार से अनुमिया वृंदा के इंद्रित द्वारा समय वृंदे तज्ञ वृंदा के इंद्रित जानकर के, जान के सर शुक्र वो जो शोक जो परम विचक्षण थे कैसे हैं जैसे शुक्र यथा भागवतार्थ को विखदेव श्री जी श्रीमद् भागवत के मूल तत्त्व को जानने वाले हैं श्रीमद् भागवत में सब चीज है परंतु जो प्रयोजनी पदार्थ है वह धर्म नहीं है काम नहीं है वह अर्थ नहीं है वह मोक्ष भी नहीं है बल्कि श्रीमद् भागवत का प्रयोजनी पदार्थ है शिव प्रिया लाल सेवा तो जैसे भागवता प्रेम पंचम उसकी स्थापना करने में किसी प्रकार शुभदेव के प्रेम को बढ़ाने में ये शुभ और शुक्र शुभ भी बड़े चकुर हैं चक्ष प्रबोधी ये दृष्टान देकर के मधुर स्वर से किसी एक बात की कहीं अनेक प्रकार से उसके विभिन्न खंडों का विवेचन करके उनकी व्याख्या कर सकते में ये बड़े दक्ष होकर है।, है वो भी इनको बहुत अच्छी तरह से आती है तो दक्ष प्रबोधित प्रवोध देने की कुशलता वाश्य भी इनको बहुत अच्छी तरह से आता है दक्ष प्रबोधित जगता ये दार्शनिक सिद्धांत को भी जानते हैं कि ये जगत के प्रभु हैं जगत कौन? को जगत जो चलता रहे उसका नाम जगत हम रहे चाहे भी रहे जगत को चलता रहेगा इसीलिए उसका नाम जगत है तो जो चलता रहे उसका नाम जगत जो हमको नचाए उसका नाम संसार संसारण करे जन्म मृत्यु में जो फसा रहे उसका नाम है संसार श्री बल्दाचार्य जी ने जगत और संसार भेद किया। सामान्य अन्य विद्वानों ने दिल किया दोनों ने दोनों के गुण मांगे ने विशेष रूप से संसार कहा कि संसार जो है वह है विद्या और जगत है सर ये अंदर जगत, जो कुछ रहा है भगवान का भी माया शक्ति के द्वारा रचा गया ये भ्रम नहीं है यह जगत प्रम <coughs> तो ठाकुर जी की जो भी सेवा की जा रही है माला जिसको हो, सब झूठा हो जाएगा जो गुरु जी ने मंत्र दिया वो भी जगत को झूठा मान लेंगे तो उसका भाग हो जाएगा इसलिए जगत को सत्य मानना पड़ेगा जगत को सत्य मानेंगे तो जो सेवा होगी वो सेवा सत्य होगी अब जो साधन करेंगे वो सत्य होंगे और यदि जगत को जगत को ही भ्रम लिया तो सारी उपासना सारे उपास से सब कुछ भ्रम हो जाए इसलिए श्री बल्लाचार्य च और सभी बहिष्कर जगत को सत्य कहते हैं परंतु श्री बल्लाचार्य जी संसार को संसार इसका नाम है मैं देह इस बुद्धि का नाम है संसार देहात्म नाम है को आत्मा बुद्धि बात है संसार और जो भगवान की सत्व इन तीन शक्तियों के द्वारा जो सामने आया है जिसका जन्म हुआ है जो चर्ण चर्ण है, है, है चर्ण। जो सत्य चर्ण। तो है, है है, है चल रहा चलता उसका नाम तो प्रभु ये प्रभु है ये नहीं वे प्रेमास्पदक पर प्रेमास्पद भी है फिर अनुपण भी है उनके समान कोई दूसरा नहीं है इस बात को भी ये शुक्र अच्छी तरह से जानते हैं तो श्री वृद्धा जी ने उन शिव को ये तीन विशेष रूप से गुण है साधारण पहला गुण है भागवत के अर्थ को जानने वाले भागवत का अर्थ है आश्रय पदार्थ श्री कृष्ण सृष्टि ब्रह्म के द्वारा सृष्टि हुई कर्म का क्या बंधन है राजाओं की क्या परिशावनी है कैसे मोक्ष होता है कैसे बंधन होता है कैसे भगवान ने अवतार कैसे भगवान एक के द्वारा जगत की सृष्टि करते हैं ये सब लक्षण है लक्ष्य नहीं है लक्ष्य है श्री तो श्रीमद् भागवत ने तृतीय स्कंध में साल चतुर्थ स्क में ब्रह्मा के द्वारा की सृष्टि पंचम स्कंध में स्थान मर्यादा के द्वारा जगत का कैसे भगवान पालन कर रहे हैं में या कर्म से जीव कैसे जीवन हुआ है सप्तम में भगवान की पुष्टि कृपा उसका वर्णन अष्टम स्कंध में श्री मंद अवतार धारण करके भगवान जगत की संरक्षा करते हुए विमान हैं नव स्कंध में भगवान ने स्वयं विभिन्न अवतार धारण किए मनुष्यों में श्री परशुराम के रूप में श्री राम के रूप में श्री कृष्ण के रूप में मनुष्य के वैश्य का वर्णन करते हुए मा, की संतानों के करते हुए उसमें भी भगवान ने जैसे जो ईश और उनके अनवत उनके चरित्र का वर्णन किया राम परशुराम इत्यादि जो मानव अवतार है नात्मक अवतार उनका वर्णन किया तो ईशानुचरित आश्रय पदार्थ एक स्थिति द्वाद संस्कर में निरोध अर्थात अपनी सारी इंद्रियों को ऐसे भगवान में केंद्रित किया जाए से निरोध्या पुरुष सहश शक्ति भी शक्ति इंद्रियों के साथ में भगवान तो, है? है तो भागवत के अर्थ को जानने वाले श्री शिवदेव जी हैं और उन्होंने सर्ग विसर्ग स्थान पोषण जितनी भी विलाओं का वर्णन किया वह आश्रय पदार्थ को सिद्ध करने के लिए किया श्रीमद भागवत कोई मनोहर कहानियों का संकलन नहीं है वह एक बात है अर्थात प्रत्येक के द्वारा अंत में श्री कृष्ण ही उपास्य है यही श्रीमद भारत का तथ्य है इस तात्पर्य को श्री सिद्धेव जी जानते हैं और वे दक्ष होकर के प्रबोध कराने में भी समर्थ हैं शिष्य के संदेहों को दूर करके एक जगह उसके चित्त को आकर्षित कर सकने में सरल देकर के प्रकार से वे विभिन्न के के द्वारा किसी वस्तु को समझाने में परम होकर विराजमान है और प्रेमास्पद और अनुपमत्व श्री कृष्ण ही प्रेमास्पद है वे अनुपम है उनकी कहीं कोई दुष्टी के तुलना नहीं है ऐसा सर्व अर्गात उन्होंने अच्छी तरह से आचरण किया अच्छी तरह से व्याख्या किया ऐसे श्री शुक्र कुछ समय कह रहे हैं जय स्मरा शेष विलास वैश्वी गोपी जन लोचनामृत प्राण प्रिया प्रेम गज स्वी प्लावित लोक संवाते प्रभु आपकी जय हो जय का अर्थ है जीत करके जो अस्थि हो उसे हम कहेंगे जय ऐसी चेष्टा जो सब को जीत ले उस चेष्टा का नाम है जय जय माने आप सबके ऊपर विजय करके विराजमान जय स्मराशेष विशेषी स्मर माने का संपूर्ण जो विलास की मधुरमा है उन संपूर्ण विलास की मधुरमा को आप जानने वाले अब प्रेम की विलास की मधुरमा कौन सी माने पूर्व रात के बाद में जहां पर प्रथम मिलन प्रसम मिलन के बाद में मिलन की जितने भी अनुभाव उन अनुभाव फिर इसके बाद में कौन तो संभोग जैसे रथ यात्रा चंदन यात्रा दाम लीला आदि आदि जितने भी कौन संभोग हैं कंदुक लीला नौका के भी श्रृंगार रचना पेश परिवर्तन छद रचना कर्ण तो संभोगी तो बिलास, बिलास की जितनी भी बुद्धिमत्ता है कुशलता है उसको भी आप जानने वाले तो अशेष विलास बिलासुदी कामदेव अर्थात प्रेम उनके अनंत जो विलास हैं मुख्य संभोग और कौन संभोग इनके जितने भी विलास हैं उनकी बैषी माने जितनी भी जय जय हो ये विवद्धता गोपी जनक दोष न गोपी जनों के नेत्रों के लिए हे श्री नुकुंज बिहारी हे श्री लाल आप जनों के नेत्रों के लिए अमृत के समान है प्राण प्रिया प्रेम धुनि मतंगज प्राण प्रिया हैं उन प्राण वे ही कैसी हैं बोले प्राण ही मानो प्रेम की धुनी माने प्रेम की एक नदी प्रेम धुनी धुनि का तात्पर्य प्रवाह तो प्रेम रूपी रस प्रवाह रूप प्रेम धुनी होकर के श्री श्री प्रेम की होकर के उन सदता में विलास करने वाले आप हाथी हा हाथी की चल के लिए बड़ी प्रसिद्ध है इसे दृष्टांत दिया प्रिया रूपी नदी में बिहार करने वाले प्रेम प्रेम प्रेम की और करने वाले मतंगज हो गए श्री शास्त्र तो प्रिया आपने अपनी माधुरी से प्लावित माने रंग दिया है हला दिया है लोक लोक समूह को माने समूह संपूर्ण के समूह को आप अपने जैसे हाथी स्वयं भी रसपूर्ण होकर के जल के करता है और जल के फैतुखी मिला करते है। कहते हैं जल के छीटे मान छपके तो मिला करते हुए जैसे वह दूसरे लोगों को भी देता है इसी प्रकार आप अपनी माधुरी से लोग लोग का जो समूह है उसको भी धहला देने वाले होकर करके ग्रह जहां पर जितने भी दृष्टान दिए गए वे दृष्टान परम सार्थक दृष्टान होकर के सारे गुण जो हैं से किया कि हे में दिशना। हे, के के हे विलास मतंगज हाथी के समान और हे अपनी माधुरी से संपूर्ण जगत को देने वाले शास्त्र आपकी आप विचय सरकार आपकी आप विच लोग है से शाम पर पर की तो जितने भी विशेषण दिए गए वे बड़े अर्थपूर्ण विशेषण हैं तो जहां अर्थपूर्ण विशेषण का प्रयोग किया जाए वहां पर अलंकार होता है परिकर्म अलंकार परिकरण का जहां पर के विशेषण दिए तो विशेषण के किए विशेषण दिया दो दो ये विशेषण दिया तो ये सारे विशेषण कही रस्ती पद्धति को अपने प्रकट करने वाले होते थे श्री शुक्र प्रात काल के समय वर्णना करते हैं प्रिया हृष्वार सुखे मैं जानता हूं हम जानते हैं कि इस समय श्री प्रिया के अधर आधार का जो मधुर है उस तो अधर माधु मधुर का माधुर का आस्वादन करने में आप विम्ची हुए प्रिया आधार आसवान के सुख में आप जैसे हो तुम डूबे हो तो प्रिया आधार प्रिया का आधार उससे बढ़कर के स्वादिष्ट कोई नहीं हो सकती है उसके सुख में ही आप डूबे हो इसलिए प्रबुद्ध से नो इतनी उचित हम जानते हैं कि इस समय आपका जल्दी से जागना ना न जागना का त्याग करना ये सर्वदा उचित है तुम तो इतने रस में से अलग ये बड़ा कठिन है बड़ा दुर्लभ बात है दुष्कर बात है कि इस रस्ते में आपको इससे प्रभु मैं जानती जानता हूं कि आप प्रिया के अधर के आस्थान में तुम डूबे हुए हो और प्रबुद्ध से अभी जापो नहीं यह उचित भी है हे रस के प्रभु आपके हृदय में माने रमन करने की इच्छा विराजमान है संत्य जहां आता है वहां उसका अर्थ हो जाता है इच्छा जैसे जिज्ञासु क्या धातु है तो इसमें सन प्रत्यय लग गया सन के साथ में ऊ प्रत्य लगेगा तो सन प्रत्यय लगा तो वहां पर उसका अर्थ होगा चांदने की छात्र भी हो जाता है क्या गया जिज्ञा जिज्ञासु सन प्रत्यय लगा उसका साधन क्या और ऊ और लग तो जिज्ञासु मूल है गया धातु तो यहाँ परमण पर करने की इच्छा आप मैं ने निरतर निरंतर विराजमान है तो आप रिल हो करके विराजमान है रमन करने की इच्छा इस प्रिया की प्रेम सेवा करने में आप अत्यंत अत्यंत आ सकते हैं इसलिए विररसुवते आप विशिष्ट प्रकार से रमण करना ही चाहते हो क्योंकि यह में विशिष्ट निरंसा में परिवर्तित होने वाली है विशिष्ट निरंसा में विशिष्ट अभिलाषा में परिवर्तित होने वाली है या या मिलन की इच्छा विशिष्ट इच्छा कात्मय है कि यहां पूर्व पूर्व का जो भी सुख है उसको एक क्षण में श्री प्रियालाल भूल जाता है कौन जो बात अब हूँ और अब हूँ और अब हूँ और ये कह रहे हैं कि ये कौन सी बात है हैल आप जब विलास करते हो तो अभी तो और अभी तो और अभी तो और और पूर्ण पूर्व की जो बात है उनको भूल जाते इसलिए रसका ने कहा मिलत मिलत मिल गो मिले मिलन की धूप मिल रहे हैं मिल रहे हैं मिल रहे हैं और मिलना चाहते हैं। और जैसे जैसे मिल रहे हैं अधिक मिल रहे हैं वहां पर पूर्व पूर्व में जो मिलन है उसको भूलते हुए चले गए प्रत्येक क्षण ये अनुभव हो रहा है कि जैसे अभी तो प्रथम क्षण है जब पहले पहले क्षण मैंने प्रिया को देखा प्रिया जी कह रही है अभी तो पहला क्षण है जब मैंने लाल जी को देखा है अनंत काल से मिल रहे हैं को फिर भी तो लाल लाल प्रिया प्रिया में में को अभी पहचान नहीं हो पाई चिन्हाल भी नहीं हो पाई ये रस की रीति है हमारी तो यही होते होते हुए भी सदा रवण की इच्छा प्राप्त करते हुए भी विशिष्ट रवन शो होकर विशिष्ट रमण की इच्छा धारण करके आप तो ये, इस प्रेम की तो जगत का जो प्रेम है वो अंत में कहीं प्रतिष्ठा में जगत का प्रेम कहीं तृप्ति में घृणा में परिणत हो जाता है पर ये प्रेम ऐसा है जिसमें कभी भी क्रियाला मिलते हुए कभी भी अलग नहीं होते हैं और यहां पर प्रेम निरतर निरंतर बढ़ता जाता है पूर्ण पूर्ण का वह महावाद एक क्षण में ही लीला शक्ति है है है और को ये ही होती है। होती है कि तो प्रिया में वही न चिन्हारी अभी तो प्यारे की एक झलक भी पूरी तरह से नहीं देभूति ही होती है इन दोनों तो विशिष्ट हुए भी वे राजमान है आपने मिलते हुए भी विशेष रमण करने की अल्लाशाही विराजमान है तीन चार नेरण्य इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से अनुभव कर रहा हूँ सुधेव जी कह रहे हैं विश्व कह रहे हैं कि मैं अनुभव कर रहा हूं कि आप, जो इस आप नहीं जाग रहे हैं वह उचित ही है क्योंकि अभी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई है तो हाय हम सब यहाँ गैर से बधे हुए हैं दैव तो कौन है लीला शक्ति शक्ति आपको श्री लीला में गोश्ट के साथ में में क्रिया करने प्रवृत्त कराना चाहती है इसलिए किंच या क्षणा माने रात्रि के समय क्षण त्यति इस सुख को त्यति माने खंडित कर रही है इस मिलन सुख को या क्षणता खंडित कर रही है तो क्षणा माने रात्रि क्षण माने सुख को माने खंडित कर रही रात्रि खंडित कर रही है तो क्या करें सुबह होने को आ गई इसलिए अब आपको उठना ही पड़ेगा तो बड़ी कुशलता के साथ ने कहा कि हे प्रभु हम जान रहे हैं कि आप प्रिया के आधार का आस्वाद के सुख में टूए हुए हो आप नहीं जग रहे हो या उचित भी नहीं है अर्थात है सर्वथा मांगने हैं उसका कारण समझ सकते कि आप नहीं उठ रहे हो क्योंकि आप तो आपके सुख में ब्रह्मान हो या सर्वथा सटीक है या सर्वथा कारणों से युक्त होकर के सटीक होकर के होकर के विराजमान समुद्र आप होते हुए रमण की इच्छा होते हुए भी एक ही रमण को अनेक अनेक प्रकार अनेक अनेक कोणों से उसके आस्वाद को कहीं श्री को प्रदान करना चाहते हो सेवा तो नहीं तो के सेवा हो तो तो नहीं केवल में में ही भी आप विशिष्ट करने की अभिलाषा धारण कर रहे हो और विभिन्न प्रकार से श्री प्रिया की सेवा करते हुए आपको कभी भी तृप्ति की प्राप्ति नहीं है परंतु किंच कहते थे जितना भी कहा तो सबके ऊपर आज जैसे पोता फिरते हुए उस सबका निषेध करते हुए कह रहे हैं कि हा हम सब दैव के अधीन हैं और लीला में जो दैव है वो लीला शक्ति यहां पर भाग्य कर्म वे दैव नहीं है लीला में दैव जो है वो लीला शक्ति है तो यहां श्री प्रिया लाल दोनों तो ही ईश्वर नहीं यहाँ है यहां पर ईश्वर है लीला शक्ति प्रेम ही ब्रज में ईश्वर होकर के विराजमान कृष्ण के नाचाए प्रेम गोपी के नाचाए आपने नाचाए तीनों नाचे एक नाचाने वाली जो शक्ति है ईश्वर शक्ति है वो कृष्ण नहीं है यहाँ पर ईश्वर शक्ति है लीला ही नचा रही है तो इस लीला शक्ति ने क्षण दाना ने इस रात्रि को अना क्षण व्यति क्या हमारे सुख को खंडित करने के लिए या रात्रि आ गई है और यह सुख को खंडित कर रही है चर्दा चर्ण, चर्दा चर्ण प्रातः स्वचातुरी कामत को आप भाग निकुंज मंदिर में योग जब श्री प्रियालाल विराजमान है उस समय श्री बिहारी बिहारी बिहारे इनके उस माधुरी के अलावा कोई दूसरी वस्तु है दूसरी वस्तुओं में कहीं ना कहीं मिलोनी लगी हुई है कहीं प्रकृति के द्वारा जगत की सृष्टि की जा रही है प्रकृति कहीं श्री क्रियालाल का कारण होकर के एक शक्ति होकर के विराजमान शक्ति का प्रभाव जगत की रचना करने वाला है उसके स्वामी होकर के विराजमान है फिर ब्रह्म जो प्रकृति और जीव सब का आश्रय होकर के विराजमान वह अपने वैभव के कारण विराजमान से वैकुंठना के वे कहीं के प्रधान होकर विराजमान है नाकृत लीला वहां पर नहीं है नर लीला के सारे श्रेष्ठ गुण भले विद्यमान है पर नर लीला नहीं है वहां पर ईश्वर की लाई विराजमान है नाकृत लीला में जहां संबंध जोड़े जा सकते हैं वहां श्री राघवेंद्र सरकार विराजमान है परंतु तो राघवेंद्र की लीला में भी एक विशेषता है कि वहां पर दूसरे प्रकार का ऐश्वर्या तो ऐश्वर्य आया महिमा का परंतु तो श्री रामलीला में भी राजा बने का जो ऐश्वर्य है वो तो आगे कहीं ना कहीं ऐश्वर्य वहां विराजमान है बिल्लोमी तो कभी मिलोनी है कार्य कारण रूपता में कहीं मिलोनी है जो परम ऐश्वर्य उस ऐश्वर्य में कहीं मिलोनी है वैभव राजा बने के वैभव उससे भी बढ़कर के कहीं गए तो एक जो स्वरूप है परम परम वो हो गया श्री द्वारकाधीश का द्वारकाधीश ने कृष्ण भले राजा नहीं हैं पर राजा जैसे वहां भी कहीं वैभव का आ गए। हुए। उसके अपेक्षा श्री वह परम परम पर ऐश्वर्य अपने बालक के समान ही अपने मित्र के समान ही श्री कृष्ण को समझ रहे हैं परंतु यहाँ पर तो यहां कही न कहीं ना कहीं दूसरे प्रकार की जो ऐश्वर्य है वो कहीं कारण रूप में भी कुछ वस्तु विराजमान है और कृष्ण के का स्मरण वो कहीं-कहीं किया जा रहा है गम, ये चार प्रकार की मिलोमी यहां पर भी विराजमान है पर जब कुंज में हरि होकर के विराजमान है वहां पर कोई मिलोमी नहीं हुई तो कुंज में हरि स्वरूप ही सर्वोत्तम स्वरूप है तो वृंदावन इसके फिर इसके बाद में कुंज फिर नुकुंज, फिर निवृत्तुज का जो कृष्ण का स्वरूप है वो ये ही सर्वधी से रहित होकर के इन के इनसे रहित होकर केराजमान वो स्वरूप जो है उस स्वरूप में ही प्रियालाल विराजमान जितनी भी सखीगढ़ है वो भी सेवा कर रही है उसी रूप और जिस समय श्री योगपीठ के भीतर निवृत्त निकुंजी के भीतर श्री प्रियालाल ने प्रवेश कर लिया है उस समय निवृत्त मुकुंजी में उनको ये योग में, उनको ये नहीं है कि इस दुनिया के बाहर इस घेरे के बाहर भी कोई दुनिया उनकी शक्तियां सारा काम अपने आप कर रही हो उनको होश नहीं है परावन निवृत्त निकुंजी के अतिरिक्त अनंत तो वृंदावन का जो वैभव है ब्रज का वो भी की की सेवा की कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वह वो सेवा में उपयोग में नहीं आए यदि निकुंज मंदिर के बाहर ही नहीं निकलेंगे तब उस सेवा का उस ब्रज की सेवा को वे कैसे ग्रहण करेंगे अर्थात उसकी भी सार्थकता सिद्ध करने के लिए श्री दीरा शक्ति श्री प्रिया लाल में एक चीज पैदा करती है जो बिहारी बेहाल में, में एक चीज उत्पन्न करती है वो चीज है प्रचंड प्रछंड काम अब प्रचंड कामता स्वीकार करो प्रचंड कामता का तात्पर्य है श्री राधा रानी में परिया भाव और श्री श्याम सुंदर में भाव। मानता, इनको कृपा करके आप स्वीकार करोग माता को स्वीकार करोगे तो फिर नुकुंज मंदिर के बाहर निकलोगे बाहर निकलोगे तो जो शिक्षा देख रहे हैं भक्तगण उनकी सेवा को भी आप स्वीकार करोगे इसलिए प्रछन्न कामता जो पर भाव जो नुकुंज के भीतर तो परमश्री अभाव न सिर्फ प्रियाजी स्वकिया है न प्रियाजी पर बल्कि वे परमश्रिया है को पर तो भाव है स्वकिया कहते हैं उसे जहां पर ब्राह्मण अग्नि काल और मंत्र इनकी साक्षी में चार चीज ब्राह्मण अग्नि काल समय में होना चाहिए नाटक में कहीं कोई एक दृश्य है जा रहा है तो काल नहीं है विवाह विधायक काल नहीं है इसलिए उसको विवाह माना जाएगा, तो जाएगा। वो नाटक किया का जा है तो ब्राह्मण अग्नि काल और मंत्र इन चारों की उपस्थिति में किसी कन्या को स्वीकार करना स्वीया विवाह विमाने कहीं आदर पूर्वक बहन करके किसी कन्या को अपने घर लाना विवाह उत्कर्ष पूर्वक किसी कन्या को आदर सहित अपने घर में लाना वह हो गया उतवाह तो विवाह या उपवाह इसका तात्पर्य आदर पूर्वक किसी कन्या को ब्राह्मण अग्नि मंथ और काल इनकी स्वीकार करना तो के लिए यहां विवाह की और किसी प्रामाणिक शास्त्र में इसका बहुत ज्यादा वर्णन भी नहीं है जहां विवाह का वर्णन है वो खेल के रूप में विवाह खेल क्रिया के रूप में उसका वर्णन है वहां पर स्वीकृति के रूप में उसका वर्णन नहीं है ताल ताल वाला जो अंश है वह कही वहां अंपस्थित है परकीय उसे कहेंगे जहां पर के बिना इनकी चार वस्तुओं की स्वीकृति के भी रस को ग्रहण किया जाए वो पर स्वकीय उसे कहेंगे परमस्विया उसे कहेंगे जहां स्वाभाविक हो तो अग्नि अग्नि का ताप यह परमसूया तो है जहां कहीं जो आ, स्वीकृति पूर्वक वेद की स्वीकृति के बिनाएगी अत्यंत अत्यंत निंदा की गई जहां पर पति से भी प्रीति की जाए और पति से भी प्रीति की जाए वह शास्त्र में भी निंदन साहित्य में भी निंदन और लोक में भी पति और उपपति दोनों से यदि प्रीति की जाए तो शास्त्र भी उसकी निंदा करेगा लोक भी उसकी निंदा करेगा और साहित्य में भी उसकी निंदा की जाएगी जहां पति का त्याग करके उपपति की में प्रीति की जाए वहां शास्त्र लोक में तो निंदा होगा पर तो काव्य में प्रशंसित होगा उसका किया और उसके बहुत से प्रेम प्रसंगों के जो गीत हैं उनको हाईलाइट किया गया उनको किया तो जहां पति का त्याग करके वह अच्छा जहां पति नहीं है फिर भी एक अविवाहिता द्वारा यदि कहीं प्रीति की जा रही है उसकी में कहीं का होगी और लोग भी यद्य उसको जब तक उसे मान्यता प्रदान नहीं करता है तब तक उसकी निंदा करेगा परंतु तो उसके लिए रुचि देखकर के किंचित रुचि देखकर के माता पिता उसका कहीं से कर, करते करते, कहीं करते हुए विराजमान और और लड़की की की लड़के रुचि तो पति स्थिति में ये है कि पति से भी प्रेम करना पति से भी प्रेम करना महा महा पाप ही अधर्म नरक परंतु पति का त्याग करके से प्रीति करना या का तो प्रशंसित होगा परंतु लोक और धर्म इन दोनों में निर्मित होगा यदि कहीं पतित्व तो नहीं है फिर भी किसी उपपति के साथ पतित्व के अभाव में उपत्ति के साथ में प्रीति करना किसी कन्या का वह कहीं शास्त्र में लोक में अनुमोदित न होते हुए भी मौन अनुमोलन का पात्र बनेगा वह मौन अनुमोलन का पात्र बन करके विराजमान होगा और लोग दो तो दोनों की मर्यादाओं का क्या करते भी से करना हुए तो परम परम बंदनीय है और वह बंदनीय केवल टोपियों में ही एक मात्र संगत है संभव है कहीं दूसरी जगह वहां प्रशंसा कभी भी संगत नहीं कहीं दूसरी जगह प्रशंसा की ही नहीं जा सकती है तो गोपियों की प्रशंसा और सर्वत्र कहीं ऐसा प्रसंग है, है वह शास्त्र में परम परम्परम गोपियों के प्रसंग में वह परम्परम रहा इसलिए यहां पर श्री शुक्र कह रहे हैं कि मैं जो भागवतार्थ पोलित हूं वह यह आपसे प्रार्थना कर रहा हूं प्रचंड के को त्याग करके करके आप इस योग पीठ से बाहर और बाहर निकल और निकल छमत्व पर भाव और पर स्वीकार करते हुए ब्रिज की व्यापक जो संपत्ति है उस व्यापक संपत्ति का सेवा को स्वीकार करते हुए रसिक राजमान सर्वोत्त पर सर्वदा सर्वदा शास्त्र परम परम उपास्य का होकर जब कोई वस्तु विराजमान है तो वह गोपियों का या दुष्न स्वजन मारे प्रथम छेद ने गया। भी उसको हैं, पर भी उसको हैं उस हैं प्राप्त प्राप्त नहीं कर पाते उस पर भाव को करके आप अपनी प्रीति को पढ़ाई भी बढ़ाइए भी और प्रीति को कहीं क्षापित भी प्रेम प्रेम की वृद्धि का भी कारण है और प्रेम के प्रकाशन का भी उसे प्रकाशित भी कीजिए और उसे प्रेम प्रेम का का वह कारण हो भी वो कारण होकर भी भी है और भी है और ज्ञापक ज्ञापक तो आपको भाव केवल की महिमा नहीं बल्कि कारण होकर विद्या है उसे आप कृपा कर करके स्वीकार लीजिए ऐसे श्री शुक्ल पर भाव का जो परम परम राष्ट्र है उसको एक संकेत में देते हैं। पर किया भावना उसके द्वारा आपकी महिमा, की अपेक्षा, लक्ष्मी की अपेक्षा रुकमणी की अपेक्षा जगत चंदनी चांदी जी की भी अपेक्षा आपकी महिमा अधिक होगी उसको आप स्वीकार वाल्मीकि के द्वारा जैसी मेहमा स्थापित होगी वैसी होगी श्री जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय कुमार जय श्री आ रि गोविंद जय श्री आहिरा